माँ के लिए जन्मदिन का उपहार लेखक जवान डेवी पिटर ने तुम्हें पता है कि आज क्या दिन है हाँ पता है डेवी ने जवाब दिया क्यों आज सोमवार है नहीं पागल पिटर ने आज माँ का जन्मदिन है हमें माँ को उसके बारे में बताना चाहिए डेवी ने कहा उन्हें पता है पिटर ने का। मैं माँ के लिए एक उपहार रहने जा रहा हूँ पीटर ने का। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ डेवी ने पूछा तुम रास्ते में शैतानी तो नहीं करोगे पीटर ने पूछा नहीं मैं कोई सैतानी नहीं करूंगा देवी ने उत्तर दिया चलो फिर तुम भी साथ चलो पीटर ने कहा क्या मुझे यहाँ अपना उपहार मिलेगा देवी ने पूछा नहीं देवी पीटर ने कहा आज तुम्हारा जन्मदिन नहीं है आज माँ का जन्मदिन है हम उनके लिए उपहार लाएंगे। ठीक है डेवी ने कहा माँ को क्या अच्छा लगेगा पीटर ने डेवी से पूछा उन्हें डंप ट्रंक पसंद आएगा देवी ने कहा माँ को ड्रम्प डंप ट्रंक पसंद नहीं आएगा पीटर ने कहा रोलर केवी ने सुझाया नहीं पीटर ने कहा माँ को लिपस्टिक पसंद आएगी पीटर ने कहा तुम अंदर जाकर दुकानदार से पूछो डेवी ने पूछा नहीं तुम जाकर पूछो पीटर ने कहा ठीक है डेवी ने कहा मैं जाता हूँ मुझे एक लिपस्टिक चाहिए डेवी ने दुकानदार से कहा किस रंग की लिपस्टिक दुकानदार ने पूछा मेरे पास लाल गुलाबी और सुर्ख लाल रंग के कई शेड हैं मुझे हरी लिपस्टिक चाहिए डेवी ने कहा मेरे पास हरी लिपस्टिक तो नहीं है दुकानदार ने कहा पर तुम चाहो तो यह लॉलीपॉप ले लो हरे रंग की है आपका धन्यवाद डेवी ने कहा क्या तुम्हें लिपस्टिक मिली पीटर ने पूछा नहीं डेवी ने कहा पर उस दुकानदार ने मुझे यह लॉलीपॉप दी चलो अगली दुकान में चले पीटर ने कहा आप यहां क्या बेचती हैं पीटर ने पूछा टोपियां महिला ने कहा कृपया मुझे माँ के लिए टोपी दिखाए पीटर ने कहा किस नाप की टोपी महिला ने पूछा क्या पीटर ने पूछा कितनी बड़ी टोपी चाहिए महिला ने पूछा जो मां के कानों तक आए पीटर ने कहा मेरी तरफ देखो डेवी ने कहा क्या महिला ने कहा चलो यहां से चले डेवी पीटर ने कहा देखो डेवी ने कहा मुझे पंख मिला है तुम्हें यह कहां से मिला पीटर ने पूछा यह पंख उस टोपी में से गिरा था आगे से अच्छा बर्ताव करना पीटर ने कहा ठीक है डेवी ने कहा देखो यहां कितनी अच्छी चीजें सजी हैं डेवी ने कहा देखो वो कुंडल जो लोग कानों में पहनते हैं पीटर ने कहा अच्छा तो वो जिनमें सितारे लटके हैं देवी ने कहा मुझे वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे भी पीटर ने कहा हम उन्हें लेंगे वो पांच डॉलर के हैं आदमी ने कहा बड़े महंगे हैं पीटर ने कहा मैं पैसों के बारे में तो सब कुछ भूल ही गया था देवी क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे है पीटर ने पूछा एक डॉलर देवी ने कहा सचमुच पीटर ने पूछा दस लाख डॉलर देवी ने कहा बकवास मत करो पीटर ने कहा सच बताओ तुम्हारे पास कितने पैसे हैं सिर्फ एक पेनी डेवी ने कहा तुम्हारे पास एक पेनी नहीं एक डाइम यानी दस पेनी है पीटर ने कहा अच्छा तो यह डाइम है मुझे दुख है पीटर ने कहा हम वो कान के कुंडल नहीं खरीद पाएंगे हमारे पास उनके लिए पैसे नहीं है कोई बात नहीं आदमी ने कहा चलो तो मुफ्त में यह पेपर क्लिप ले जाओ वो भी देखने में बहुत सुंदर है आपका बहुत बहुत शुक्रिया पीटर ने कहा खुश रहो बेटा आदमी ने कहा कृपया अपने भाई से कहो कि वो मेरी दीवार घड़ी में से बाहर निकले इस दुकान में कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जिनका मां इस्तेमाल कर सकती है ब्रश नहीं है पीटर ने कहा वो ब्रश रगड़ने के लिए है माँ के लिए वो अच्छा उपहार होगा डेवी ने कहा माँ को चीजें रगड़ना अच्छा लगता है पीटर ने कहा वो अक्सर मुझे भी रगड़ती है डेवी ने कहा चलो इस दुकान के अंदर चले देखो पीटर यह तो चिड़ियाघर है देवी ने कहा यह चिड़ियाघर नहीं है पीटर ने कहा यह पालतू जानवरों की दुकान है चलो माँ के लिए कोई पालतू जानवर खरीदते हैं देवी ने कहा ठीक है पीटर ने कहा क्या आपके पास हाथी है देवी ने पूछा अभी तो नहीं है बेटा आदमी ने कहा क्या यह समुद्र का सीप असली है पीटर ने पूछा बिल्कुल असली आदमी ने उत्तर दिया यह सीप कितने का है पीटर ने पूछा तुम इसे मुफ्त में ले जा सकते हो आदमी ने कहा आपका बहुत शुक्रिया पीटर ने कहा देखो पीटर चूहे डेवी ने कहा मां को एक चूहा बहुत पसंद आएगा क्या यह तुम्हारी माँ के लिए उपहार है आदमी ने पूछा हाँ पिटर ने कहा। तुम अगले दुकान में जाकर देखो आदमी ने कहा डेवी पीटर ने कहा क्या तुम पढ़ सकते हो कि यह क्या लिखा है हा मैं पढ़ सकता हूं डेवी ने कहा क्या पीटर ने कहा घास पर मत चलो डेवी ने कहा नहीं वो लिखा है गिफ्ट शॉप ने कहा वहां शायद हमें माँ के लिए कोई अच्छा उपहार मिल जाए क्या वो कोई गिफ्ट है फिरकी और गुब्बारे एक आदमी ने गाते हुए कहा फिरकी और गुब्बारे फिरकी कितने की है देवी ने पूछा तुम इसे दस सेंट में खरीद सकते हो आदमी ने कहा पर मेरे पास सिर्फ एक डाइम है डेवी ने कहा वो भी चलेगी आदमी ने कहा क्या तुम्हें कोई उपहार मिला डेवी ने पूछा नहीं पीटर ने कहा और दुकानदार ने मुझे यह टोकरी दी यह शायद फूलों के लिए है देखो मैं भी मां के लिए कुछ लाया हूं डेवी ने कहा देवी पीटर ने कहा क्या तुमने अपनी डाइम खर्च कर डाली मैं उसे खा गया देवी ने कहा डेवी क्या तुम सच में उसे खा गए पीटर ने पूछा नहीं डेवी ने कहा मैंने उस डाइम से यह फिरकी खरीदी यह तुमने क्यों किया पीटर ने कहा अब हमारे पास न तो माँ के लिए कोई उपहार है और न ही कुछ पैसे बचे हैं मैं माफी चाहता हूँ पीटर चलो कोई बात नहीं पीटर ने कहा अरे डेवी पीटर ने कहा अरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया है घर जाते समय मैं उसके बारे में तुम्हें बताऊंगा हम माँ को यह हरी लॉलीपॉप दे सकते हैं डेवी ने कहा लॉलीपॉप अभी भी अभी भी उतनी बड़ी है जितनी मुझे मिली थी अरे बच्चो तुम्हें इतनी देर कहाँ हो गई माँ ने पूछा तुम दोनों इतनी देर कहाँ गए थे हम लोग आपके लिए उपहार लेने गए थे पीटर ने कहा एक नई कई एक नहीं कई उपहार देवी ने कहा आपके जन्मदिन के लिए अरे वाह माने कहा मैं तो भूल ही गई थी कि आज मेरा जन्मदिन है मैंने पीटर से आपको याद दिलाने को कहा था डेवी ने कहा चलिए अपने उपहार देखिए पीटर ने कहा हाँ डेवी ने कहा जल्दी चलिए कितने अच्छे उपहार हैं माने कहा तुम दोनों का बहुत धन्यवाद यह उपहार हमने मिलकर बनाए हैं डेवी ने कहा आप इन सारी चीजों को देखिए हम शहर की हर एक दुकान में गए पीटर ने कहा केमिस्ट की दुकान टोपियों की दुकान घड़ी वाले की दुकान और कुंडलों की दुकान में पालतू जानवर वाली जानवरों वाली दुकान और गिफ्ट शॉप में भी ऐसा माने आश्चर्य से पूछा जहाँ रगड़ने वाले ब्रश मिलते हैं हम उस दुकान में नहीं गए डेविने ने कहा क्या आपको हमारा उपहार पसंद आया पीटर ने पूछा हमारा उपहार बहुत ही सुंदर है माँ ने यह मेरे लिए आज तक का सबसे बढ़िया उपहार है उपहार है यह क्रिसमस का पेड़ है डेवी ने कहा नहीं डेवी पीटर ने कहा मैंने तुम्हें बताया था यह क्रिसमस का पेड़ नहीं है फिर यह किस प्रकार का पेड़ है डेवी ने पूछा अगर यह क्रिसमस ट्री नहीं तो फिर क्या है मैं माने कहा मैं इसे जन्मदिन का पेड़ बुलाऊंगी